हाय 46 वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निर्जना कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजमान तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद सदन अंतरगिरि शेष हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा देवी दुर्गा और भगवान शिव का उपस्नान करवाया तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कोतुहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए वहां उन्होंने अनेक वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले देवी पार्वती को स्नान कराया फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठ गई उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा ब्राह्मणों को शास्त्रों की रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया अन्य लोगों को भी वहां भांति-भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया तदनंतर मैं और ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु इंद्र आदि सब देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आगले अपने अपने स्थान पर चले गए इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुला लाने के लिए कहा संतबाजी बजने लगे हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की वे बोले कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वرشव की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कोतुकु करते हुए सब बाराती हिमालय के घर की ओर चले हिमाचल के घर भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कोतुहल पूर्वक श्री शंभु के आगे-आगे चलते थे भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जा रहा था तब वे महेश्वर चंडोवे के नीचे होकर चलते थे मैं श्री विष्णु इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उसम शोभा से सुशोभित हो रहे थे उन महान उत्सव के समय शंख भेरी पटाह अनाक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे इन सबके साथ जगत के एकमात्र दीन बंधु भगवान श्री शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने भगवान शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का आदर सत्कार किया श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पग अर्घ देकर हिमालय ने अपने भवन के भीतर उनको बुलाया और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको श्री विष्णु को और श्री शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया उस समय मैना ने अपनी सखियों ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरानधियों के साथ आकर आनंद आरती उतारी तर्मांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर जी के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य प्रारंभ किया इसके बाद हिमालय ने अंतवेदी में वहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या देवी के ऊपर विराजमान की वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे गर्ग ने पुन्या हावचन करते हुए पार्वती जी की अंजली में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा परम उदार सुमुखी देवी पार्वती ने दही अक्षत कुश और जल से वहां रुद्र देव का पूजन किया उनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी कुल भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे अत्यंत शोभा पा रही थी फिर मेरे और दरगावी मुनियों के कहने से श्री शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जग्न में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी और आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी अध्याय 47 भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा भगवान शिव के गोत्र के विषाय में प्रश्न होने पर महर्षि नारद जी के द्वारा उत्तर देना हिमालय का कन्यादान करके भगवान शिव को दहेज देना तथा देवी शिवा का अभिषेक श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पग आदि द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले उसके लिए अवसर आ गया है वे शब्द विशेष काल के ज्ञाता थे अतः त खास तो कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर भगवान शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा शंभो आप अपने गोत्र का परिचय दें प्रवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें अब अधिक समय न बिताएं हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भीवमुख हो गए असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए उस समय श्रेष्ठ देवताओं मुनियों गंधर्वों यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से इसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है महर्षि नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले महर्षि नारद ने कहा पर्वतराज तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसका तुम्हें पता नहीं है वास्तव में तुम बड़े बाहिरमुख हो तुमने इस समय साक्षात्कार भर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहाजजनक है पर्वतराज इनके गोत्र कुल और नाम को तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते फिर दूसरों की क्या चर्चा है शैलराज जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है इनका कोई रूप नहीं है ये प्रकृति से परे हैं निर्गुण पारब्रह्म परमात्मा है निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर हैं गो त्रिकुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं